तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हें वहां जाकर क्या देखना है तेजिंदर ने विक्रांत के ऊपर व्यंग कसते हुए कहा तुम्हें इतना आसान लगता है क्या? तुम्हें पता भी है कि गाय का कितना दाम था कितने की है इतना पैसा भी है तुम्हारे पास दे पाओगे हरजाना विक्रांत ने गुस्से में अपनी मुठ्ठी बांध ली बड़ी मुश्किल से वो अपनी भावनाओं पर काबू कर रहा था नैना इस वक्त विक्रांत के गुस्से की हालत को समझ सकती थी बड़ी मुश्किल से विक्रांत अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था विक्रांत ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा मुझे नहीं पता कि आपकी गाय कितने की है लेकिन मैं थोड़ा बहुत पैसा लेकर आया हूँ मैं आपका हरजाना दे दूंगा आप देख लीजिए अगर आपका हरजाना इतने में भर सके तो इतना कहते हुए विक्रांत ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पैसे का बैग बाहर निकाल लिया उसने जान इस पैसे से भरे बैग को नीचे जमीन पर गिरा दिया उसने जान बैग को खोल दिया था जिससे बैग का पैसा निकलकर बाहर आ गिरा ओ वाओ इतने सारे पैसे देख सब दंग रह गए किसी को उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत इतने सारे पैसे लेकर यहाँ आ सकता है तेजेंद्र को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ उसने घबराते हुए कहा तुल, तुल इतने इतने सारे पैसे तेजिंदर काका गांव में जितने भी गाय है वो कोई भी पचास हजार से ऊपर की नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से गाय का हरजाना साठ हजार देने को तैयार हुई विक्रांत ने कहा लेकिन उससे पहले मुझे कम से कम वो जगह तो दिखा दीजिए जहाँ पर गाय मरी है मैं भी थोड़ा समझ लू साठ हजार हाँ हाँ चलो अब तुम हमारे पड़ोसी हो तो साठ हजार से बात बन जाएगी। वैसे सही बात तो यह है कि तेजिंदर की गाय की के कीमत पैंतीस हजार से ज्यादा नहीं थी ऐसे में साठ हजार रूपये हरजाना मिलने की बात सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा चलो चलो तुम भी देख लो तेजिंदर ने विक्रांत के घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा इसके बाद ये सब लोग घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए चल पड़े विक्रांत ने यह बैग नैना के हाथ में पकड़ाया और फिर वो तेजिंदर के पीछे पीछे चल पड़ा नहीं विक्रांत इन लोगों को इतने पैसे नहीं देने झूठ बोल रहे हैं ये सब लेकिन नैना ने उसे समझाकर शांत कर दिया आंटी आप परेशान मत हो विक्रांत समझ रहा है वो ठीक कर देगा सब उसके बाद विक्रांत की माँ भी शांत हो उठी और वो भी चुपचाप विक्रांत के पीछे पीछे चलने लगी विक्रांत की जिस जमीन पर गाय की मौत हुई थी वो उसके पिता ने कुछ साल पहले ही खरीदा था ये जमीन विक्रांत के घर के ठीक पीछे थी और वहां पर अब उसके पिता साग सब्जी उगाते हैं इस एरिया के लिए उन्होंने एक बाउंड्री वॉल भी बनवा रखी है और इस बाउंड्री वॉल में एक गेट भी लगवा रखा है हालांकि इस गेट पर लगा लॉक काफी पुराना था और विक्रांत ने इसे एक नजर देखते हुए अंदाजा लगा लिया था कि इस लॉक को बड़े आसानी से खोला जा सकता है बिना चाबी के भी इस लॉक को आसानी से खोला जा सकता था और इस छोटे से मैदान से सटी हुई तेजिंदर की जमीन थी जिसमे उसने भी खेती कर रखी थी जैसा की तेजिंदर बता रहा था विक्रांत की जमीन के बीचो एक हल्की पीली रंग की गाय मरी पड़ी थी दरअसल उसे सच में मारा गया था उसके गर्दन पर किसी ने धारधार हथियार से हमला करके उसे काटने की कोशिश की थी वहां जमीन पर भी गाय का काफी सारा खून बहा हुआ दिख रहा था जिससे यहाँ की मिट्टी भी लाल रंग की नजर आ रही थी ये देखो बेटा इस गेट का ताला भी खुला ही रहता है कोई भी इसे बिना चाबी के भी खोल सकता है आज सुबह तो ये ताला खुला ही हुआ था कोई भी अंदर आ सकता है विक्रांत के पिता ने कहा और मैं यहाँ सिर्फ सब्जी वगैरह की खेती करता हूँ इतना कोई बहुत कीमती चीज थोड़ी ना है कई बार तो मैं खुद ही इस दरवाजे को बंद करना भूल जाता हूँ अच्छा झूठ मत बोलो आज सुबह मैं जब आया तो ये गेट बंद था और गाय अंदर मरी पड़ी थी समझे तेजिंदर ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा गाय तो जबरदस्त है काका का। बढ़िया दूध देती रही होगी है ना विक्रांत ने तेजिंदर की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा फिर विकांत अंदर जाकर यहाँ का निरीक्षण करने लगा वो गाय के आसपास काफी देर तक मडराता रहा पांच तक गाय की लाश का निरीक्षण करने के बाद उसने कहा, इस गाय की गर्दन को किसी दार से काटा गया है, और जितनी बड़ी ये गाय है उसके हिसाब से लग रहा है कि इसको एक आदमी ने नहीं बल्कि चार पांच लोगों ने मिलकर मारा है और ऐसा लग रहा है की इस गाय को जबरदस्ती इस मैदान के बीच में लाया गया है और फिर यहाँ लाकर किसी धार हथियार से काटकर उसकी हत्या की गई है मतलब गाय की हत्या तक हुई ही है विक्रांत बिल्कुल सीरियस होकर किसी पुलिस वाले की तरह इस केस को लेकर अपना एनालिसिस सबके साथ साझा कर रहा था बाकी के लोग भी बड़े ध्यान से विक्रांत की बातें सुन रहे थे कुछ देर तक चारों तरफ घूम कर देखने के बाद विक्रांत ने कहा अब सुबह से यहाँ इतने लोग आ चुके तो इसलिए फुटप्रिंट भी अब नहीं मिल सकता लेकिन फिर विक्रांत ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक ग्लब्स निकाला और अपने दोनों हाथों में पहन लिया इसके बाद वो गाय के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया और उसके मुंह को ध्यान से देखने लगा हम्म ये गाय बीमार थी क्या विक्रांत ने तेजिंदर की तरफ देखते हुए कहा ना ना ना, मेरी गाय तो बिल्कुल स्वस्थ थी कुछ नहीं हुआ था इसे अच्छा खासा दूध दे रही थी तेजिंदर की वाइफ आगे आकर बोलने लगी अब इससे मतलब नहीं है विक्रांत ने जवाब दिया अब मैं इतने सारे ककरीने केस को सोल्व कर चुका हूँ तो गाय का मर्डर केस सोल्व करना के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे ऐसे केसेस का बहुत एक्सपीरियंस है और अगर आप लोगों को कोई शक है तो मैं अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करके यहाँ एक जांच टीम बुला लेता हूँ फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी तुरंत पता चल जाएगा कि गाय बीमार है या नहीं और तेजेंद्र काका अगर ये गाय बीमार है तो फिर क्लियर है की ये गाय आपकी नहीं है तो क्यूँकी आपकी गाय तो बीमार ही नहीं थी नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं था हो सकता है की गाय बीमार ही रही हो तेजेंद्र की पत्नी ने कहा कुछ दिन पहले हमारी गाय थोड़ी परेशान थी वो कुछ खा नहीं रही थी ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो कुछ बीमार थी लेकिन इसका तुम्हारी फैमिली से क्या लेना देना है, तुम लोगों ने उसका मर्डर किया है तो हर्जाना भरो बस बात खत्म अरे कैसे मतलब नहीं है क्या बात कर रही हैं आप विक्रांत ने कहा अब अगर आपकी गाय बीमार थी तो फिर हो सकता है की आप लोगों ने ही बीमार गाय से पीछा छोड़ाने के लिए उसे जबरन हमारे खेत में लाकर मार दिया ताकि हम लोगो से हरजाना वसूला जा सके जबरदस्ती हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है विक्रांत तुम अपनी वर्दी का रौब हमारे ऊपर झाड़ने की कोशिश मत करो समझे तेजिंदर ने कहा हम बस इतना जानते हैं कि हमारी गाय तुम्हारी जमीन में मरी है तो फिर तुम्हें किसी भी हालत में हरजाना देना होगा बस और तुम सबूत की बात कर रहे थे ना तो सबूत दो इस बात का की यह गाय हमारी नहीं है आराम से काका आराम से शांत हो जाओ विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए उन्हें शांत रहने का इशारा किया देखिये सबूत है एक नहीं कई सारे सबूत है आप देख नहीं रहे जब आप किसी बड़े जानवर को काटते हैं तो उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले उसके पैर रस्सी बांध दिए जाते हैं। लेकिन ये गाय बीमार थी इसलिए इसको पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और देखिए इसके शरीर में कहीं पर भी रस्सी बांधे जाने का कोई निशान भी नहीं है गाय को कुछ लोगों ने मिलकर पकड़ा हुआ था और फिर इसे जमीन पर गिरा इसका गला रेत दिया गया इसीलिए इसके शरीर पर चोट के निशान जरूर दिख रहे है विक्रांत ने जवाब दिया बाकी अभी मैं फोरेंसिक टीम को बुला लेता फिर बाकी का मामला और क्लियर हो जाएगा क्या क्या बकवास कर रहे हो तेजिंदर ठाकुर ने हैरत जताते हुए कहा सिर्फ कुछ चोट के निशान देकर तुम कैसे मर्डरर का पता लगा सकते हो बिल्कुल पता लग जाएगा विक्रांत ने कहा डीएनए टेस्ट का नाम सुना है ना काका -का। सब कुछ पता लग जाएगा एक बार बस उन्हें टेस्ट का सैंपल तो लेने दो टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद जो भी फैसला आएगा हम दोनों को मंजूर करना होगा अगर गाय आपकी है और हमारे घर वालों ने इसे मारा है तो फिर हम इसका हर देने को तैयार है हाँ, तेजिंदर के चेहरे का रंग उड़ चुका था वो हथप्रदाते हुए कहा वैसे मुझे एक और पुख्ता सबूत मिल गया है देखोगे क्या क्या क्या, क्या सबूत तेजिंदर ने घबराते हुए पूछा विक्रांत ने अपने हाथों से गाय की डेड बॉडी को पलटते हुए कहा मुझे पता है कि गाय को मारने के बाद हथियार को कहा छुपाया गया है